कर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग है बंदे मेरे मैं ये मांगू मैं ये मांगू महफिलों के दौर चलते रहे हम प्याला हमने वाला हम सफद हम रात ताकयामत ता जो चिरागों की तरह जलते रहे वो आवाज का जादू या गर्मी हो लहजे की वो अंदाज निराला हो या चमक हो चेहरे की हम किसको करें याद और किसको भुलाएं तुम्हें देखते हैं जितना उतना तुम्हें चाहे हर बात तुम्हारी यूं औरों से है जुदा जैसे फलक पे चांद सितारों से है जुदा है आज भी दुनिया में फनकार बहुत अच्छे आगे तुम्हारे लगते हैं लेकिन सभी बच्चे आज बस जिसम के चर्चे हैं जान नहीं है सब कुछ है सिनेमा में मगर प्राण नहीं है यूं ही सदा हंसते रहो न तुम ही हो कभी गम है दुआ हमारे बीच रहो ऐसे ही तुम हर आगा। आगा। आगा। लेकिन आज ये दुआ भी कबूल नहीं हुई और हमारे बीच से चले गए दमदार आवाज के जंजीर के शेर खान जिस देश में गंगा बहती है कि डाकू रागा या फिर उपकार के आपा है स्मलंग चाचा जिनके संवाद अदायकी आज भी भारतीय फिल्म प्रशंसकों के जेहन में बसी है। वे कैसे अभिनेता रहे हैं जिनके चेहरे पर हमेशा भावनाओं का तूफान और आंखों में किरदार का चरित्र नजर आता था जो अपने हर किरदार को निभाते हुए ये एहसास करा जाते थे कि उनके बिना इस किरदार की कोई पहचान नहीं है इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो इशारों को अगर समझो राज को राज को को रहने दो फरवरी 1920 पुराने दिल्ली के बल्ली मारान इलाके में बसे एक रईस परिवार में प्राण साहब का जन्म हुआ था जिनके बचपन का नाम था प्राण कृष्ण सिकंद बचपन से पढ़ाई में होशियार रहे खास तौर पर गणित में और बारहवीं की परीक्षा उन्होंने रामपुर के राजा हाई स्कूल से पास की थी एक सशक्त और सफल अभिनेता प्राण के बचपन का स्वप्न था बड़े होकर एक फोटोग्राफर बनना और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने दिल्ली की कंपनी ए एंड कंपनी में एक अप्रेंटिस के तौर पर काम भी किया था लेकिन उनका इंतजार तो भारतीय सिनेमा जगत कर रहा था आग हमारे सीने में हम आग से खेलते आते हैं टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं तुमसे तो पतंगा अच्छा है जो हंसते हुए जल जाता है ओई, ओई, ओई, ओई, ओई। वो प्यार में मिट्टो जाता है पर नाम अमर कर जाता है पर नाम अमर कर जाता है 1940 में लेखक मोहम्मद वली ने जब पान की दुकान पर प्राण को खड़े देखा तो पहली नजर में ही सोच लिया कि ये उनकी पंजाबी फिल्म यमला जट के लिए बेहतर हैं। उन्होंने प्राण को इसके लिए तैयार किया और फिल्म बेहद सफल रही जो खुशी से कोई जीता है खुशी से उसको जीने दो खुशी से कोई जीता है खुशी से उसको जीने दो इशारों को अगर समझो राज को राज को रहने दो लाहौर फिल्म उद्योग में एक नकारात्मक अभिनेता की छवि बनाने में कामयाब हो चुके प्राण को हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक मिला 1942 सौ की फिल्म खानदान से जिसमे नायिका थी नूर जहाँ क्या नूर जहाँ बोल रही है यू रात मेरे खोल रही है पंचे को ला कर दिल में रुरा कर दीवाना बना कर दीवाना बना कर फिर मिजान में दिल तोड़ रही है हाथ में जुल्फे तेरी एक हाथ में मसाव एक हाथ में जुल्फ तेरी एक हाथ में मसाव मैं इश्क का बनूं, मैं भूष मैं इश्क का बनूं, मैं भूष <arriv été Overall> फिर हिंद का हम हम भी सुन इंसान तो इंसान ऐसी आजाद इंसान तो इंसान ऐसी आजाद कराए जीजा उर्जा उर्जा पूजी बटवारी से पहले प्राण ने 22 फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं निभाई थी वे उस समय के काफी चर्चित विलेन बन चुके थे कहा तो ये भी जाता है कि लोगों ने अपने घरों के बच्चों का नाम प्राण रखना बंद कर दिया था आजादी के बाद उन्होंने लाहौर छोड़ दिया और वे मुंबई आ गए उनके लिए ये बहुत ही संघर्ष का समय था तो तो दारू की बोतल में साहेब पानी भरता है फिर नहना माइकल दारू पी के दंगा करता है ए, लेखक शहादत हसन मंचो अभिनेता श्याम की सहायता से प्राण को बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी में अभिनय का अवसर मिला फिल्म जिद्दी में मुख्य किरदार देवानंद और कामिनी कौशल के थे इसके बाद गृहस्थी प्रभात के अपराधी वली मोहम्मद की पतली जैसी फिल्में काफी महत्वपूर्ण रहीं। इस दशक की लगभग सभी फिल्मों में अभिनेता प्राण नकारात्मक भूमिका में ही नजर आए उन्नीस सौ में दिलीप कुमार के साथ आजाद मधुमती देवदास दिल दिया दर्द लिया राम और श्याम और आदमी नामक फिल्मों में किरदार इनके बहुत महत्वपूर्ण रहे तो देवानंद के साथ मुनीम जी अमरदीप जैसी फिल्में भी पसंद की गईं। राज कपूर अभिनीत फिल्में आह चोरी चोरी छलिया जिस देश में गंगा बहती है दिल ही तो है जैसी फिल्में हमेशा याद की जाती रहेंगी जिनमें प्राण साहब की मौजूदगी थी हम मौज में जब भी लहराए सारा जग डर से थर्राया हाय हाय। हम छोटी सी वो बूंद सही है सीप ने जिसको अपनाया हाय खारा पानी कोई पी न सका एक प्यार का मोती काम आया एक प्यार का मोती काम आया फिल्म उद्योग में 40 की उम्र में भी प्राण की डिमांड कम नहीं हुई प्राण ने हलाकू नाम की फिल्म में मुख्य अभिनेता का किरदार निभाया था जो एक सशक्त डाकू का किरदार था 60 के दशक के बाद भी प्राण की अभिनेता देवानंद के साथ सफल जोड़ी बनी रही बात चाहे जानी मेरा नाम वारदात या देश परदेश की करें सभी फिल्में दर्शकों को बेहद पसंद आई और पसंद आया प्राण का जानदार अभिनय हास्य अभिनेता किशोर कुमार और महमूद के साथ भी उनकी फिल्में पसंद की गईं। किशोर कुमार के साथ फिल्म नया अंदाज आशा बेवकूफ हाफ टिकट मन एक रात जालसाज जैसी यादगार फिल्में हैं, तो महमूद के साथ साधु और शैतान लाखों में एक प्रमुख फिल्म रही सीधी ओ सवरिया तो सी ओ सवरिया ओए ओए, ओए ओ तेरी पिछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी नजरिया ओ ओ गुजरिया ओए होए होए होए ओ जाने सारी नगरिया नजरिया लगी दिल पर जैसे करिया ओ सवरिया 1967 <laughs> में अभिनेता मनोज कुमार की फिल्म उपकार से प्राण का चरित्र किरदारों की तरफ रुझान बढ़ा इसके बाद शहीद पूर्व और पश्चिम बेईमान सन्यासी दस नंबरी पत्थर के सिन्म में उन्होंने महत्वपूर्ण किरदार निभाए सामने तेरे फिर भी न आखिर तुझको आग लगाएगा आसमान आसमान आसमाल उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा कसम वादे प्यार वफा सब बातों का क्या अभिनेता शशि कपूर के साथ भी उनकी कई फिल्में जैसे बिरादरी चोरी मेरा काम फांसी शंकर दादा चक्कर पे चक्कर राहु केतु अपना खून और मान गए उस्ताद जैसी फिल्में बेहद सफल रही हम हमजोली परिचय आंखों आंखों में झील के उस पार जिंदा दिल जहरीला इंसान हत्या चोर होता तो ऐसा धन दौलत जानवर राजक इंसाफ कौन करेगा बेवफाई ईमानदार सनम बेवफाई 1942 लव स्टोरी फिल्मों में चरित्र अभिनेता के तौर में प्राण लगातार नजर आते रहेगा तो बोलोगे एक में साफ है साथ में शाब भी है मेम साहब सुंदर सुंदर है शाब भी खूब खूबसूरत है दोनों पास पाशे, बात खास खाशे। दुनिया चाहे कुछ भी बोले बोले हम खुश नहीं बोलेगा हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है हमरा एक पड़ोसी है हमरा एक पड़ोसी है नाम जिसका जोशी है वो पास हमरे आता है और हमको ये समझाता है जब दो तो जमा दिल मिल जाएंगे तब खुश ना खुश तो होगा ये जब दो तो बादल कट जाएंगे तब खुश ना खुश तो होगा हो सकते हैं दो से चार हो सकते हैं चार से आठ हो सकते हैं आठ से साठ हो सकते हैं जो तो करता है पाता है अरे अपने बाप का क्या जाता है जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले हम तो खुश नहीं बोलेगा अमिताभ बच्चन के अभिनय कैरियर को बदलने वाली फिल्म जंजीर के किरदार विजय के लिए निर्देशक प्रकाश मेहरा को प्राण ने ही उनका नाम सुझाया था इस किरदार को पहले देवानंद और धर्मेंद्र ने नकार दिया था प्राण ने अमिताभ की दोस्ती के चलते इसमें शेर खान का किरदार भी निभाया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 आज दिल छेड़ो जहाँ में साध दिल छेड़ो जहाँ में याद की गूंजे सदा मेरा यार मेरी है मेरा यार मेरी इसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने डॉन अमर अकबर एंथोनी मजबूर दोस्ताना नसीब काली और शराबी जैसी महत्वपूर्ण फिल्में की नब्बे के दशक के शुरुआत से उन्होंने फिल्मों में अभिनय के प्रस्ताव को बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य के चलते अस्वीकार करना शुरू कर दिया लेकिन करीबी अमिताभ बच्चन के घरेलू बैनर की फिल्में मृत्युदाता और तेरे मेरे सपने में भी नजर आए प्राण को तीन बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला उन्नीस में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ अचीवमेंट खिताब ऐसी नवाजा गया प्राण को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार के पद्म भूषण और दादा साहब पाल के सम्मान से भी सम्मानित किया गया प्राण ने तकरीबन 350 से अधिक फिल्मों में काम किया कांपते पैरों की वजह से वे उन्नीस से व्हीलचेयर पर जीवन गुजार रहे थे एक बार प्राण साहब से पूछा गया कि आप अगले जन्म में क्या बनना पसंद करेंगे तो वे बोले केवल प्राण उनकी बायोग्राफी एंड प्राण के नाम से प्रकाशित हुई प्राण अकेले ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने कपूर खानदान की हर पीढ़ी के साथ काम किया चाहे वो पृथ्वीराज कपूर हो राज कपूर शमी कपूर शशि कपूर रणधीर कपूर राजीव कपूर रणधीर कपूर करिश्मा कपूर और करीना कपूर उन्नीस सौ बहत्तर में उन्होंने बेईमान के लिए बेस्ट सहायक अभिनेता के फिल्म फेयर अवार्ड को लेने से मना कर दिया था ने अपने स्टार्ट साल के फिल्मी कैरियर में केवल एक फिल्म 1992 में लक्ष्मण रेखा का निर्माण किया अशोक कुमार के साथ उनकी गहरी दोस्ती थी दोनों ने 25 फिल्मों में एक साथ काम किया दो सौ पैंतालीस को प्राण ने शुक्ला अहलूवालिया से विवाह रचाया था। उनके तीन बच्चे हैं, दो लड़के अरविंद और सुनील और एक लड़की पिंकी हर किरदार में प्राण वाले प्राण अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी यादों का रेला सदियों तक रहेगा हम सबके साथ बातें हैं बातों का क्या कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या कसमें वादे प्यार वफा वास बातें हैं बातों का क्या